नई दिशाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ढोंढो केशव कर्वे मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं नाम बताओ केशव ढोंडो केशव करवे हम्म तुम्हारी उम्र क्या है मैंने अभी-अभी 17वां अभी साल पूरा किया है अच्छा लगते तो छोटे हो जी सच बताओ क्या उम्र है तुम्हारी 17 साल फिर वही झूठ तुम 15 से ज्यादा नहीं हो सकते जी जी नहीं मैं सच कह रहा हूं आप मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट देख लीजिए सर्टिफिकेट ये लीजिए हम्म ये छूटे सर्टिफिकेट किसी और को दिखाना चलो चलो 2 साल बाद आना समझे लेकिन मैं सच कह रहा हूं अरे कहां ना अब जाओ ओके नेक्स्ट कैंडिडेट ये घटना सन 1875 के सितंबर मास की है महाराष्ट्र के मरुद नामक गांव के कुछ लड़कों ने छठी की परीक्षा में बैठने का निश्चय किया परीक्षा केंद्र सतारा में था 125 किलोमीटर से भी अधिक का कठिन और ऊबड़ खाबड़ रास्ता पैदल पार करके ये लड़के सतारा पहुंचे तो धोंडो को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली हालांकि वो 17 वर्ष का हो चुका था ये वही धोंडो केशव कर्वे थे जिन्हें आज सारा देश महर्षि कर्वे के नाम से जानता है धोंडो केशव कर्वे स्वभाव से धीरू और संकोची थे लेकिन उनमें परिश्रम करने और कष्ट सहने की अपार शक्ति थी 17 से निराश लौटने के बाद उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की इस बीच उनका विवाह भी हो गया परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी फिर भी किसी तरह पैसे का इंतजाम करके डोंडो केशव कर्वे को बंबई भेज दिया गया वहां उनकी भेंट नरहरपंत से हुई दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए नरहरपंत की संकल्प शक्ति का धोंडो पर गहरा असर पड़ा कुछ समय बाद धोंडो केशव के घर से तार आया उनके पिता जलबा से थे धोंडो मुरूद पहुंचे धोंडो बेटा धीरज रखो मां मैं कितना भागा हूं अंत समय पिताजी की सेवा भी नहीं कर सका जी छोटा न करो ढूंढू मां को देखो उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा फिर भी उन्होंने धीरज नहीं खोया दादा अच्छा यह तो बता तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना अब कैसी पढ़ाई जितना भाग्य में था पढ़ लिया अब यही रहकर आपका हाथ बटाऊंगा नहीं ढूंढू ऐसा नहीं होगा पिताजी चाहते थे तुम पढ़ो लिखो योग्य बनो वे नहीं रहे पर मैं जो हूं तुम्हारा बड़ा भाई तुम घर परिवार की बिल्कुल चिंता मत लेकिन दादा आप तुम्हारे दादा ठीक कहते हैं ढूंढो चलो हां उठो हाथ मुंह धो लो ढोंडू केशव बंबई लौट आए उनके बड़े भाई कुछ रुपए उन्हें भेजा करते थे लेकिन उससे काम नहीं चलता था ढोंडू ने ट्यूशन करके जैसे तैसे अपने आर्थिक संकट को दूर किया और पढ़ाई में जुट गए मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया यह वो समय था जब देश में सामाजिक वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी एक ओर देशभक्त देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के प्रयास कर रहे थे दूसरी ओर समाज सुधारक उन रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध में आंदोलन कर रहे थे जिन्होंने समाज को खोखला कर दिया था यद्यपि विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुए वर्षों बीत चुके थे फिर भी जनमत इसके पक्ष में नहीं था सन 1883 की बात है मराठी पत्रिका केसरी में एक कविता छपी जिसमें महिलाओं के दुर्दशा का वर्णन था इस कविता का धोंडो पर गहरा असर हुआ केशव केशव केशव तुमने को सुना नरहर देखो केसरी में कितनी मार्मिक कविता छपी है बंद करो यह अत्याचार अपनी इन असहाय बहनों को पहले मेरी बात सुनो धोंडो राम भाऊ जोशी ने अपनी विधवा बहन का पुनर्विवाह कराया है क्या सच हां उसके माता-पिता ने भी विरोध किया लेकिन उसने किसी की ना मानी यह तो बहुत अच्छी खबर है नरहर कम से कम हमारे एक मित्र ने तो साहस का परिचय दिया तुम्हारा इशारा मेरी ओर है ना मेरी तीनों बहनों का विवाह छोटी उम्र में हुआ हर सभी क्यों हुआ वास्तव से पहले विधवा हो गई सच मानो ठोंडू मैंने बहुत चाहा कि अक्का मेरी बड़ी बहन विधवा का रूप धारण ना करे लेकिन हमारी बूढ़ी चाची ने मजबूर कर दिया वही वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस बच्ची को हम पाल पोसकर बड़ा करते हैं उसका विवाह रचाते हैं उसके विधवा हो जाने पर हम उसके साथ कसाईयों जैसा व्यवहार क्यों करने लगते हैं क्यों करने लगते हैं उसका तरह तरह से तिरस्कार क्यों करते हैं अगर वो फिर तो हो गई तो इसमें उसका क्या दोष है हां दोष तो हमारा है ढूंढो मेरी मझली बहन गोदुबाई का विवाह तब हुआ जब वो केवल 8 वर्ष की थी और उसके पति 25 वर्ष के थे विवाह के 3 महीने बाद ही पति की मृत्यु हो गई और गोदुबाई विधवा हो गई और विधवा होते ही उसके जीने के सब अधिकार छिन गए अरे यही तो लिखा है इस कविता में अरे हां तुम केसरी में छपी कोई कविता सुना रहे थे ना सुनाओ ना। बंद करो ये अत्याचार बंद करो ये अत्याचार अपनी इन असहाय बहनों को जीने का भी दो अधिकार इस छोटी नादान उम्र में ये क्यों विधवा बनकर जिए सबके कड़वे बोल सुने और सबका तिरस्कार सही इनको फिर लाओ मंडप में इनका फिर से ब्याह करो अपनी इन बेटी बहनों में जीने की फिर चाह भरो वाह कितने उज्जवल भाव हैं मुझे तो रोमांचित हो आया ढूंढो केशव शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे और पत्नी घर गृहस्थी के कामकाज में धीरे-धीरे राधाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और एक दिन वो चल बसे पत्नी की मृत्यु के बाद जैसे धोंडो केशव जीवन से विरक्त हो गए लेकिन अपने शिक्षण कार्य में लगे रहे तभी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बुलावा आया और वो सन 1891 में प्रोफेसर बनकर पुणे आ गए उधर कुछ वर्ष बाद नरहर पंथ की पत्नी का भी देहांत हो गया वो अपनी मंजली बहन गोदुबाई को अपने साथ बंबई ले आए 24 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया फिर पुणे में पंडिता रमाबाई की पाठशाला शारदा सदन में पढ़ने भेज दिया वो कई साल तक वहां रहीं गोदुबाई के पिता कभी-कभी उनसे मिलने पुणे जाया करते थे एक बार वो धोंडो केशव के घर भी गए क्यों धोंडो तुमने और नरहर ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है नरहर के बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि जब से आया हूं उससे भेंट कम ही होती है और अपने बारे में अपने बारे में क्या कहूं गृहस्थी का बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है लेकिन तो दूसरा विवाह कर लो इसमें मुश्किल क्या है मुश्किल ये है कि मैं दूसरा विवाह किसी विधवा से ही करना चाहता है सच सच ढूंढो सच्ची अरे बहुत ही अच्छा विचार है किसी असहाय विधवा का जीवन सुधर जाएगा और तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी कि क्या आप कह रहे हैं बेटा मैं कह रहा हूं मैं जिसने अपनी तीनों बेटियों को विधवाओं का कठोर जीवन जीते देखा है मरी बेटी तो गुजर गई लेकिन दो आ रही है एक तो यहीं शारदा सदन में पढ़ती है तुम ठीक समझो तो वो पढ़िली की है तुम्हारी यू क्या है आप उनसे बात कर लें मुझे कोई आपत्ति नहीं सच सन 1893 में धोंडो केशव का विवाह गोदुबाई से हो गया इस विवाह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुई बहुतों ने निंदा की बहुतों ने समर्थन भी किया उनके गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया उनके बड़े भाई और मां को बहुत अपमान सहना पड़ा प्रोफेसर करवे ने सोचा कि कानून बना देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता यदि विधवाओं की स्थिति सुधारनी है तो जनमत तैयार करना होगा यहीं से शुरू हुआ समाज सुधार के क्षेत्र में उनका आंदोलन कोल्हाटकर जी जी आप विधवा विवाह के प्रबल समर्थक हैं मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं जी मैं कहिए केशव भाई वो हम वर्धा में विधवा विवाह के समर्थन में एक सभा करने जा रहे हैं हम्म इसके बाद विधवा विवाह समिति बनाने की योजना है आपका सहयोग चाहिए अवश्य आप तो जानते हैं ऐसे शुभ कार्यों के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूं हां एक सुझाव अवश्य है हां कहिए समिति के गठन के बाद विधवा विवाह दिवस भी मनाया जाए आपका सुझाव बहुत अच्छा है कोल्हाटकर जी मुझे मंजूर है प्रोफेसर करवे ने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया और विधवा विवाह समिति बनाई फिर विधवा विवाह के लिए जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने शहर-शहर भ्रमण किया सभाएं आयोजित की व्याख्यान दिए चंदा इकट्ठा किया वो कहा करते यदि मुझे मेरे 33 करोड़ देशवासी एक-एक पैसा भी दें तो मैं बिना कठिनाई के अपनी संस्थाएं चला सकता हूं उन्होंने कुछ विधवाओं के विवाह भी कराए किंतु अपनी पत्नी की छोटी बहन पार्वती बाई को पुनर्विवाह के लिए राजी नहीं कर पाए नहीं अन्ना मैंने कह दिया ना मुझे विवाह नहीं करना है लेकिन क्यों कारण भी तो सुनो बस अब तो अपने नारायण को बढ़ते देखना है आपने उसे अपने पास बुला लिया है उसे शिक्षा दे रहे हैं यह क्या कम है नारायण तुम्हारा बेटा है उसका मूव होना स्वाभाविक है पर कुछ अपने बारे में भी सोचो पार्वती नहीं अन्ना बार-बार वही सब मत दोहराया करिए अच्छा तो कुछ नई बात कहूं हां कहिए मैं एक विधवा आश्रम बनाने की योजना बना रहा हूं तुम उसमें क्या मदद दोगी मैं पता नहीं शायद भोजन बना दिया करूंगी चलो ठीक है मैं इतने से ही संतुष्ट हूं प्रोफेसर करवे को एक बात ठीक-ठीक समझ में आ गई थी कि जब तक विधवा स्त्रियों की शिक्षा का ठीक प्रबंध नहीं होता तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1899 में अनाथ विधवा आश्रम की स्थापना की यह आश्रम एक नन्हे से पौधे से बढ़ता हुआ एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल गया प्रोफेसर करवे के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं लेकिन उन्हें जगह-जगह से सहायता भी मिली एक बार प्रोफेसर करवे के पास एक सज्जन आए मेरी तीन लड़कियां हैं एक 14 वर्ष की है एक 12 वर्ष की और तीसरी 10 वर्ष की मैं उन्हें आश्रम में भर्ती कराना चाहता हूं कैसा दुर्भाग्य है क्या तीनों विधवा हैं जी नहीं केवल बड़ी लड़की विधवा है लेकिन मैं तीनों को शिक्षा दिलवाना चाहता हूं विचार तो अच्छा है इस तरह प्रोफेसर करवे के मन में एक विचार आया कि केवल विधवाओं के लिए ही क्यों सभी लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए सन 1907 में उन्होंने एक महिला विद्यालय की स्थापना की इसके लिए उन्हें बड़े-बड़े लोगों से धन सहायता मिली सन 1915 में प्रोफेसर करवे फर्गूसन कॉलेज से रिटायर हो गए और पूरी तरह से महिला विद्यालय के कार्य में जुट गए अना यह आज की डाक है आप इसे अभी देखेंगे ये आमे से वहां रख दो नहीं नहीं गोविंद यहां दे दो मैं अभी देखूंगा जी पता तो चले कहां-कहां से पत्र आए हैं ये लीजिए अच्छा सर चंद्रावरकर का पत्र है हम्म हम्म और ये हिपुलिंदा कहां से आया है अरे कि जापान के इस बहिला विश्वि द्यालय में तो पड़ा अच्छा काम हो रहा है कि किता अच्छा हो है कि यहां भी ऐसा ही विश्वविद्यालय खुला जा महिला विश्वविद्यालय का विचार मन में आते ही प्रोफेसर करवे उसके प्रयास में जुट गए एक बार फिर धन संग्रह के लिए निकल पड़े और सन 1916 में उनका स्वप्न साकार हुआ धीरे-धीरे विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा 53 वर्ष की आयु में उन्होंने विदेश यात्रा भी की उनके कार्य को महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले पंडित नेहरू आदि नेताओं ने बहुत सराहा फिर वो शुभ दिन भी आया जब उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया इस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए उन्होंने कहा भारत के इस महान पुत्र का अभिनंदन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है मैं यहां इन से आशिरवाद लेने आया हूँ। प्रोफेसर करवे को देशवासियों का स्निह और सम्मान भरपूर मिला। उन्हें भारत रतन की उपाधी से विभूशित किया गया। 104 वर्ष की दिरगाईयों में उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याक दिया। ढोंडो केशव कर्वे अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा विशेष संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार जैमिनी कुमार डॉक्टर सुरेश शास्त्री बी आर एल सक्सेना मनोज भटनागर के एस पवार सुनीता कोहली एस बी लाल गोयल और प्रवीन शर्मा ध्वन्यांकन सतीश लाले निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभु दयाल खट्टर